पत्रावली निन्यानवे श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित 541 सौ इकतालीस डियरबोर्न एवेन्यू शिकागो अठारह सौ प्रिय आला सिंगा तुम्हारा पत्र अभी मिला मैंने तुम्हें अपने भाषण के जो अंश भेजे थे उन्हें प्रकाशित करने के लिए शह कर कहकर मैंने भूल की यह मेरी भयंकर भूल थी यह मेरी एक क्षण की दुर्बलता का परिणाम था इस देश में दो तीन वर्ष तक व्याख्यान देने से धन संग्रह किया जा सकता है मैंने कुछ यत्न किया है और यद्यपि यहाँ जनसाधारण में मेरे काम का बहुत सम्मान है फिर भी मुझे यह काम अत्यंत अरुचिकर और नीति भ्रष्ट करने वाला प्रतीत होता है इसलिए मेरे बच्चे मैंने यह निश्चय किया है कि इस ग्रीष्म ऋतु में ही यूरोप होते हुए भारत वापस लौट आऊँगा उसके खर्च के लिए मेरे पास यथेष्ठ धन है उसकी इच्छा पूर्ण हो भारतीय समाचार पत्रों के विषय में जो तुम कहते हो वह मैंने पढ़ा तथा उसकी आलोचना भी उनका यह छिद्रन्वेषण स्वाभाविक ही है प्रत्येक दास जाति का मुख्य दोष ईर्ष्या होता है ईर्ष्या और मेल का अभाव ही पराधीनता उत्पन्न करता है और उसे स्थायी बनाता है इस कथन की सच्चाई तुम तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक तुम भारत से बाहर न जाओ पाश्चात्य वासियों की सफलता का रहस्य यही सम्मिलन शक्ति है और उसका आधार है परस्पर विश्वास और गुणग्राहकता। जितना ही कोई राष्ट्र निर्बल या कायर होगा उतना ही उसमें यह अवगुण अधिक प्रकट होगा परंतु मेरे बच्चे तुम्हें पराधीन जाति से कोई आशा न रखनी चाहिए हालांकि मामला निराशाजनक साही है फिर भी मैं इसे तुम सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहता हूँ सदाचार संबंधी जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है भविष्य की उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वालों को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर हैं ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता है संपादक के संबंध में मेरा वक्तव्य है कि हमारे गुरुदेव से उन्हें थोड़ी डांट फटकार मिली थी इसीलिए वे हमारी छाया से भी दूर भागते हैं अमेरिकन और यूरोपियन विदेशों में अपने देशवासी की हमेशा सहायता करता है मैं क्या मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना तुम्हें कर्म का अधिकार है फल का नहीं चट्टान की तरह दृढ़ रहो सत्य की हमेशा जय होती है श्री रामकृष्ण की संतान निष्कपट एवं सत्यनिष्ठ रहे से सब कुछ ठीक हो जाएगा कदाचित हम लोग उसका फल देखने के लिए जीवित न रहें परंतु जैसे समय हम जीवित हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि देर या सबेर इसका फल अवश्य प्रकट होगा भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है जो जाति धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके यह काम हमेशा धीरे धीरे हुआ है और होगा निस्वार्थ भाव से काम करने में संतुष्ट रहो और अपने प्रति सदा सच्चे रहो पूर्ण रूप से शुद्ध दृढ़ और निष्कपट रहो शेष सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुमने श्री राम कृष्ण के शिष्यों में कोई विशेषता देखी है तो वह यह है कि वे संपूर्णतया निष्कपट हैं यदि मैं ऐसे सौ आदमी भी भारत में छोड़ जा सकूं, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं शांति से मर सकूंगा। इसे केवल परमात्मा ही जानता है मूर्ख लोगों को व्यर्थ बकने दो हम न तो सहायता ढूंढते हैं न उसे अस्वीकार करते हैं हम तो उस परम पुरुष के दास हैं क्षुद्र मनुष्यों के तुक्ष यत्न हमारी दृष्टि में न आने जाए चाहिए आगे बढ़ो साइक्लो युगों के उद्यम से चरित्र का गठन होता है निराश ना हो सत्य के एक शब्द का भी लोप नहीं हो सकता वह दीर्घकाल तक कूड़े के नीचे भले ही दबा पड़ा रहे परंतु देर या सबेर वह प्रकट होगा ही सत्य अनस्वर है पुण्य अनस्वर है पवित्रता अनस्वर है मुझे सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है मुझे शंख डपो चेले नहीं चाहिए मेरे बच्चे दृढ़ रहो कोई आकर तुम्हारी सहायता करेगा इसका भरोसा न करो सब प्रकार की मानव सहायता की अपेक्षा ईश्वर क्या अनंत गुना शक्तिमान नहीं है पवित्र बनो ईश्वर पर विश्वास रखो हमेशा उस पर निर्भर रहो फिर तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ न कर सकेगा अगले पत्र में और भी विस्तारपूर्वक लिखूँगा इस ग्रीष्म ऋतु में यूरोप जाने की सोच रहा हूँ शीत ऋतु के प्रारंभ में भारत वापस लौटूंगा। बंबई में उतर कर शायद राजपुताना जाऊँगा वहाँ से फिर कलकत्ता कलकत्ते से फिर जहाज द्वारा मद्रास जाऊँगा आओ हम सब प्रार्थना करें हे कृपा मई ज्योति पथ प्रदर्शन करो और अंधकार में से एक किरण दिखाई देगी पथ प्रदर्शक कोई हाथ आगे बढ़ आएगा मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ तुम मेरे लिए प्रार्थना करो जो दारिद्र पुरोहित प्रपंच तथा प्रबलों के अत्याचारों से पीड़ित हैं उन भारत के करोड़ों पद दलितों के लिए प्रत्येक आदमी दिन रात प्रार्थना करे सर्वदा उनके लिए प्रार्थना करे। मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा उन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना पसंद करता हूँ मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूँ न दार्शनिक हों और न सिद्ध पुरुष हों मैं निर्धन हूँ और निर्धनों से प्रेम करता हूँ इस देश में जिन्हें गरीब कहा जाता है उन्हें देखता हूँ भारत गरीबों के गरीबों की तुलना में इनकी अवस्था अच्छी होने पर भी यहाँ कितने लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं भारत में और यहाँ महान अंतर है बीस करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और मूर्खता के दलदल में फंसे हैं उनके लिए किसका हृदय रोता है उसके उद्धार का क्या उपाय है कौन उनके दुख में दुखी हो है वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ सकते उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त होती उन्हें कौन प्रकाश देगा कौन उन्हें द्वार द्वार शिक्षा देने के लिए घूमेगा यही तुम्हारे ईश्वर हैं यही तुम्हारे इष्ट बने निरंतर इन्हीं के लिए सोचो इन्हीं के लिए काम करो इन्हीं के लिए निरंतर प्रार्थना करो प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा उसे को मैं महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रविभूत होता है अन्यथा वह दुरात्मा है आओ हम लोग अपनी इच्छा शक्ति को ऐक्य भाव से उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थना में लगाएं हम अनजान बिना सहानुभूति के बिना मातम पुरुषी के बिना सफल हुए मर जाएंगे परंतु हमारा एक भी विचार नष्ट नहीं होगा वह कभी न कभी फल लाएगा मेरा हृदय इतना भावगदगद हो गया है कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता तुम्हें यह विदित है तुम उसकी कल्पना कर सकते हो जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल धन पैदा किया है और अब ठाठ बाट से अकड़ कर चलते हैं यदि उन बीस करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं मेरे भाइयों हम लोग गरीब हैं नगण्य हैं किंतु हम जैसे गरीब लोग ही हमेशा उस परम पुरुष के यंत्र बने हैं परमात्मा तुम सभी का कल्याण करें सस्नेह विवेकानंद